श्री गर्ग संहिता माधुर्य खंड सोलहवा अध्याय श्री यमुना कवच मानधाता बोले महाभाग आप मुझे श्री कृष्ण की पटरानी यमुना के सर्वथा निर्मल कवच का उपदेश दीजिए मैं उसे सदा धारण करूंगा सौभरी बोले महामते नरेश यमुना जी का कवच मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला तथा साक्षात चारों पदार्थों को देने वाला है तुम इसे सुनो यमुना जी के चार भुजाएं हैं वे श्यामा श्याम वर्णा एवं षोडश वर्ष की अवस्था से युक्त हैं उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुंदर एवं विशाल है वे परम सुंदरी हैं और दिव्य रथ पर बैठी हुई हैं इस प्रकार उनका ध्यान करके कवच धारण करे स्नान करके पूर्वाभिमुख हो मौन भाव से कुशासन पर बैठे और कुशोद द्वारा शिखा बांध संध्या बंदन करने के अनंतर ब्राह्मण अथवा द्विज द्विजमात्र स्वस्तिका संस स्थित हो कवच का पाठ करे यमुना मेरे मस्तक की रक्षा करे और कृष्णा सदा दोनों नेत्रों की श्यामा भ्रुभंग देश की और नाक वासनी नासिका की रक्षा करे साक्षात परमानंद स्वरूपिणी मेरे दोनों कपूलों की रक्षा करे कृष्ण वामांस संभूता श्री कृष्ण के बाएं कंधे से प्रकट हुई वे देवी मेरे दोनों कानों का संरक्षण करे कालिंदी अजरों की और सूर्यकन्या चिबुक टोढ़ी की रक्षा करे यमस्वसा यमराज की बहन मेरी ग्रीवा की और महानदी मेरे हृदय की रक्षा करे कृष्ण प्रिया भाग का और तटनी मेरी दोनों भुजाओं का रक्षण करे सुश्रूणी सोणी तट नितंब की और दर्शना मेरे कटी प्रदेश की रक्षा करे रंभोरु दोनों उर्वों जांघों की और अंग भेदनी मेरे दोनों घुटनों की रक्षा करे राशेश्वरी गुल्पों घुट्टियों का और पाद युगल का त्राण करे परिपूर्णतम प्रिया भीतर बाहर नीचे ऊपर तथा दिशाओं और विदिशाओं में सब ओर से मेरी रक्षा करे यमुनायाच कवचम सर्वक्षाकृण चतुष्पदार्शद साक्षा शृणुराजन्म्हामतीभुज श्याम पुंडरीकले रथस्था सुंदरी ध्यात कवचं तत स्ना पूर्व मुखो मौनी ऋतसध्यकुश कुशैर्ब्धशिखो विप्रठेद स्वस्ति का सन यवना शिप पाष्णानेत्र सदा श्यामृभंगशम च नाशिकाकोलौ ना पा तो मेह साक्षात्मांदी कृष्णवांसंभूता पा कर्णदय मम अधरो पा कालिंदी चुक सूर्यक्य यमस्व साकृदे महारदी कृष्ण प्रिया पात पृष्ठ तटनी भुजद्व श्रोणी तटम च शुश्रोड़ी कटिमे चारधर्षण अरुद्वयम तो रंभोजानु धिभेदी गोल फोराशे पातो पापहारी दिशा पातु चमंता परिपूर्ण यह श्री यमुना का परम अद्भुत कवच है जो भक्ति भाव से दस बार इसका पाठ करता है वह निर्धन भी धनवान हो जाता है जो बुद्धिमान मनुष्य ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक परिमित आहार का सेवन करते हुए तीन मास तक इसका पाठ करेगा वह संपूर्ण राज्यों का अधिपत्य प्राप्त कर लेगा इसमें संशय नहीं है जो तीन महीने की अवधि तक प्रतिदिन भक्ति भाव से शुद्ध चित्त हो इसका एक सौ दस बार पाठ करेगा उसको क्या क्या मिल जाएगा जो प्रातः काल उठकर इसका पाठ करेगा उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल मिल जाएगा तथा अंत में वह योगी दुर्लभ परम धाम गोलोक में चला जाएगा इदं श्री यमुनाजाश्च कवचं परमाद्भुत दसवार पठे भक्तिया निर्धनो धनवान् भवेन् त्रिभीर्मासे पठे धीमान ब्रह्मचारी मितासन सर्व्याधिपत्यम प्राप्यते नात्रशय दशोत्तरशत नृत्यमिमाभेत् पठेत प्रयट भूत कि जायते य पठेद प्रातरुद्धा सर्वतीथफल लभेत अन्ते व्रजेत परम धाम गोलोक दुर्लभम इस प्रकार घर के में माधुर्य खंड के अंतर्गत श्री सोभरी मानधाता के संवाद में यमुना कवच नामक सोलहवां अध्याय पूरा हुआ